करताल का है यन यल तो करताल तो ये शिष्य शिष्य शिष्य शिष्य महाराज महाराज महाराज महाराज की, शेख शेख की, की, की, गोपालचंद ठाकुर ठाकुर तो आज हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जिस चीज के लिए सात साल इंतजार किया इस राधाष्टमी पर राधा ने हमें बहुत बड़ा गिफ्ट दिया कि गुरुदेव का दिल्ली में हमारा एक जो सपना था कि गुरुदेव दिल्ली में आकर प्रवचन करें हिंदी में वो आज पूर्ण होने जा रहा है हृदय मेरा अश्रुधारा से गदगद हो रहा है कि एक सात साल पहले जो हम एक सपना लेके चले थे है ना किसी कारणवश समय परिस्थिति काल जो भी हुआ आज वो पूर्ण होने जा रहा है गुरुदेव के हम अन्य आभारी हैं जो ऐसे सदगुरु हमें मिले और हम दिल्ली वाले पतित जीवों पर गुरुदेव ने अपार कृपा की और हमारी प्रार्थना है गुरुदेव से इसी प्रकार दिल्ली में महीने डेढ़ महीने में गुरुदेव आते रहे और हम दिल्ली वासियों को अपने हिंदी के तथा अमृत वर्षा से गदगद गद करते रहे इसी के साथ ही राधे राधे कहकर सब लोग गुरुदेव का से स्वागत करते साथ में बलराम दादा जी का जितने भी टीम गुरुदेव के साथ राधा कुंड से आई हुई है उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं राधे राधे कहकर और आप सब भक्तजनों का जितने भी गुरुदेव का दर्शन करने लाभ करने गुरुदेव की कथामृत मिल के चले जाना और बात है मगर उनका कथामृत जो है हरि कथामृतम तप्त जीवनम हम अपने कानों से अपने हृदय में इस अमृत वर्षा को आज लेंगे ज्यादा समय न लेते हुए इसी के साथ बंस केन्द्र गुरु का बहुत बहुत धन्यवाद और एक और प्रार्थना पर्चे पर हम लिख के देंगे की महीने सवा महीने में हम लोग गुरुदेव के पास सब लोग लो मिलके एक बस करके जाए और गुरुदेव से वहां पर जाकर टाइम फिक्स कर लें और एक घंटे का लेक्चर जो है गुरुदेव से हम हिंदी में सुना करें तो आप सब लोग कितने लोग ऐसा करने के लिए तैयार हैं हाथ उठाइए देखिए सब लोग तैयार हैं तो बस लेकर हम लोग वहां जाया करें और गुरुदेव से प्रवचन सुना करें धन्यवाद जयरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीदेवगोपाल भट्ट दास रघुनाथ ई साए गुफाई रिपरी चरण वंदन यानाना सविष्टपुर दुर्गवीपीन स्वा तस्मात भगवान स्वरोपी चता भयम वेदांतार तो महापुराण श्रीमद भागवत उपक्रम भागवत भक्ता परमहंसु शिरोमणि श्रीपाद सुखदेव मुनिनी श्रीमद भागवत कथा प्रारंभ की महाराज परीक्षित उनके उद्देश्य से सारा विश्व मानवों के लिए, मानवों के लिए एक श्लोक में श्रीपाल सुखदेव मुनि श्री भगवान सौजार अध्योता एवं भक्ति की सुख लघ्वता सुख साधता एक श्लोक में वर्णना की संसार में भगरो जो भोग कर रहा है जितने सब मायावत उनके सदैव रोशो जरा व्याधि चीताबादी जाला सदैव भोग करने पड़ता है बुद्धिमान तो मानो इससे परित्राण कामना करता है छुटकारा पाना पानी चाहता है उसके लिए सर्वात्मा भगवान ईश्वर होरी इनके कथा सुनना चाहिए इनके नाम कीर्तन करना चाहिए फोन श्री भगवान की स्मरण चिंतन करना चाहिए यही भवरो का अनमोल दुआ है उपाय है श्रीमद भागवत का बक्खा किया, श्रीपाल सिदर स्वामी उनका जो बक्खा है सबसे मूल्यवान है क्यों भगवान ने कहा कि भागवत का अर्थ कौन जानता है इस उत्तर से स्वयं बोलते हैं अहम वेदमी सुको व्यक्ति ब्यासो व्यक्ति नीति बामी बा, सर्व व्यक्ति श्री निसिंग प्रसादाद भगवान बोलते हैं भागवत का अर्थ कौन जानता है अहंग बैजनी मैं जानता हूं और एक जानता है सुको बहती व्यास नंदन सुख मुनि जानता है और ब्यासो बैती नी ब्यास मुनि जानता भी है और न जान नहीं जानता भी है जानता भी है न जानता भी है तो इसका मतलब यह है बास मुनि तो वरुणा की लिखी, लिखी भाग, भागवत कथा स्फुरन में आ गया इतना अनुशीलन करने का उनका अवशावकाश नहीं और सुख मुनि ने उन्होंने व्यास देव के निकट अध्ययन भी किया और महाराज परीक्षित के सभा में बखा भी किया इसलिए उनका ये भागवत का चमत्कार अनुशीलन था इसलिए भगवान कहते हैं सुख व्यक्ति और और एक जानते हैं पूरा सिदरसानी सर्व व्यक्ति नृसिह प्रसाद सिदरसानी के ऊपर नृसिह देव के पूरा कृपा है ये नृसिह उपासक थे और अतय नृसिह देव के कृपा से सिधर स्वामी सर्वैत सब ही जानते हैं तो भागवत का अर्थ जानने के लिए ये सिधर स्वामी पद एकमात्र आश्रय है इसलिए हमारे आचार्य पदों ने भी अपना व्याख्या करने का समय सिधर स्वामी का टीका ले लिया और श्रीधर स्वामी का वक्ा का ही वक्या किया तो इस श्लोक में श्री सुकदेव जी ने भगवान का चार विशेषण दिया एक सर्वात्मा एक भगवान और एक ईश्वर और एक घोड़ी चार विशेषज्ञ दिया है सिदर स्वामी ने कहते हैं उस विशेष अभिद्राय से ये भगवान का चार नाम उल्लेख किया सुखदेव मुनि वो क्या है एक एक शब्द का श्री स्वामी ने एक शब्द में व्याख्या किया सर्वात्मा इति पृष्ठोत्तम सर्वात्मा शब्दों का वाक्या करता है पृष्ठोत्तम सब जीवों का परम प्रिय है भगवान हमारे प्रियता जो है प्यार है उसका स्वाभाविक ही गति भगवान के प्रति है लेकिन दुर्भाग्य से जगत का जीव उससे जो हृदय का भालूवासा प्रीति है वो जड़ बस तुम्हें डाल दिया स्त्री संसार घर दार विषय वैभव और कठिन बंधन आ गया इसीलिए परंतु वो प्यार का हमारा स्वाभाविक ही गोति भगवान के प्रति है श्रुति माता ने कहता है प्रे पुत्रात्ता प्रे अस्मात प्रे सर्वस्मा तरतरम जद आत्मा हमारा जो अपना स्वरूप है आत्मा वो ऐसा प्रिय है पुत्रों से प्रिय है वित्तों से प्रिय है प्रिय पुत्रात् प्रिय वित्तात प्रे अन्न स्मांत जितना अपना अर्थ संपद प्रीति का वस्तु है सबसे प्रिय है आत्मा और आत्मा के कोठिऊन प्रिय है भगवान परमात्मा इसलिए हमारे अंतरात्मा चाहते हैं भगवान के प्यार करें लेकिन दुर्भाग्य के बस मायावत जीवों ने अपना मूल्यवान प्यार को वो जड़ वस्तु में डाल दिया इसलिए वो जो प्रीति है वो हमारे ऊपर क्रुद्ध हो गया गुस्सा हो गया भगवान को स्तुति कर रहे हैं भागवत में श्री ब्रह्मा जी उनके प्रति अपराधी हो गए और अपराध क्षमापन के लिए दशम स्क चतुर्दश अध्याय में स्तभ किया तो एक श्लोक में स्तुति करते हैं हे भगवान तावत रागादय सेना तावत कारागृह तावत मोहंग्रह निगढ़ो जावत कृष्ण मतेजना का जो भालवासा है मानवों का प्रीति है वो चाहते हैं तुम्हारे चरण को एकांत भाव से आश्रय करें लेकिन अपना आश्रय का वस्तु तुम्हारा चरण कमल में जो आदमी वो प्रीति को ना दे के इतर वस्तु जड़ वस्तु में दे दिया तो प्रीति गुस्सा हो गया वो सेना चोर हो गया हृदय का जो सदवृत्ति है भगवान को चिंता करने के लिए भजन संपद जो है उसको चोरी कर लिया और मोहरी निगोड़ो मुंह जो है पैर का श्रृंखल हो गया गृह जो है वो माया का कारागार हो गया इसी प्रकार माया का कारागार संसारी जी भोग कर रहा है इसी प्रकार मोहंगो गृह ग्रियो काराग्रम जावत कृष्ण नती जना जिस पर जन्म तुमको प्यार करता है इसी अवस्था तो इसलिए प्यार का गति स्वाभाविक ही भगवान के प्रति है जैसे जल है जल का स्वाभाविक ही गति नीचे तरफ है श्रेष्ठ सिंधु तक है लेकिन सब जल क्या सिंधु में जाता है मानो जल गड्ढा में आवद्ध हो गया वो सड़िया उसमें पत्ता कूड़ा कंका पड़ने लगा हवा में ओ ओ जल का जो धर्म है पीने का स्नान करने का वो कुछ धर्म उसमें रहा नहीं दुर्गंधी हो गया लेकिन ऐसा संजोग हो उसे ऐसा संजोग मिले अनुकूल संजोग जिसमें वो अपना स्वभाव को पा सकता है वो तो नीचे जाने का स्वभाव उसमें आ जाता है वो क्या है मानो मुसलधार से बृष्टि हुआ बरसात हुआ बरसात का जो जल वो गड्डा में घुस गया वो जल स्थित हो गया उसमें जो गंदा चीज था हट गया वो कीड़ा उड़ा सब भग गया वो जल प्रवाह जल के साथ मिलकर धीरे धीरे नीचे नदी नलाओं से गंगा में आके पड़ गिरा जब गंगा में आके गिरा तो सीधा समुद्र की प्रति चलने लगा तो इस दृष्टांत के द्वारा महाजन समझाते हैं हमें समझा दिया इसी प्रकार हमारे अंतर के प्यार प्यारे में मिलके वो गंदा हो गया हजारों हजारों कामना वासना वो कीड़ा उसने किलविल करता है अगर अनुकूल समझो मिले तो ये भी अपना स्वभाव वो आ जाएगा वो नीचे प्रति चलेगा जैसे वैसे जैसे मानो कोई महाते के मुख से वो खूब हरि नाम का हरी कथा का वो बरसात हुआ हरी कथा का बरसात घुसा कान के दार से कथा मिल तो हृदय स्थित हो गया कामना बासना सब हट गया और उसका प्रवाह आके मिल गया साधु संतों से सं। साधु संतों का साथ मिलन सत्संगों नोदी नाला इससे वो चला गया भक्ति गंगा में जब भक्ति गंगा में आ गया तो सीधा भगवान के प्रति चलने लगी इसी प्रकार उपदेश भागवत में श्री कपिल देव ने माता जी को दिया सर्व जंगाम मुति मात्र मेरा गुण श्रवण मात्रो से भी श्रवण स्र, स्र, मात्रो से ही यदि संतों के मुख से ये हरि कथाम का कान के द्वारा कान के पद से हृदय गुहा में घुसे तो मधुना श्रुति मात्र सर्व वासे मेरा प्रति प्रवाह तो जो का प्रति का दृष्टान्त दे रहे हैं जंगा भुध जैसे गंगा की गलधि सागर के तरफ वो एक आधार चलता है इसी प्रकार हमारी जो भावना है चिंतन है जब हरि कथा हरि नाम ये सब भजन के द्वारा चित्त हमारे शुद्ध हो जाएगा तब हमारे चित्त का गति संपूर्ण रूप से पूरो पूरा भगवान के प्रति चलेगा भगवान के नाम गुण लीला का माधुरी इतना है वो छूट नहीं सकेगा निरंतर भगवत हाँ चिंतन से ठ जाएगा तब तो मेरा भक्त होके मेरा पार पद्म सेवा लाभ के धन्य हो जाएगा तो इसलिए सीधा स्वामी पाद ने व्याख्या किया सर्वात्मा सुख इसलिए इस आशय से दिया कि सर्वात्मा पृष्ठतम हमें समझने होगा ये भगवान सबसे ज्यादा पृष्ठ हैं प्रिय हैं प्रिय प्रीति का एकमात्र विषय तो भगवान के चरण ही है जीवों का श्रेयया नहीं है संसार बंधन का संसार बंधन में फंसने का कारण है ये भगवान से इतर वस्तुते से हम लोग प्रीति को डाल दिया यहां गलती हो गया जिसके बाद एक विशेषण दिया सर्वात्मा भगवान श्री समय पर एक दया किया भगवान इति भजनी हो भगवान उनमें भजनीय गुण है जब अक्रूर भाषा भगवान को अपना घर से घर में मिलया तो उन्होंने भगवान से स्तुति करते हैं एक श्लोक में अक्रूर भगवान को निवेदन करते हैं कि प्रभु कब क विदा तम पर समिया भक्त प्रियातगि सुरीदृत सर्वान् दाति सुरीद भजत तो भी कामत्मा नमक उपचार पशय नो अकूस्तुति को भगवान का कौन तम अपरम शरण समयात तू तो उनको छोड़ के दूसरे को चरण में शरण लेगा सुख तो सभी जीव चाहते हैं सुखों में भुआ भुया दुखों माहू ये तो सभी जीवों का कामना है मेरा सुख व आनंद हो दुख कोई ना हो कौन नहीं चाहता है सभी चाहता है लेकिन सुख कहा नहीं जानता दुखों को इसलिए सुख मान के वो आलिंगन कर लिया वही है संसार का आसक्ति धन जौन आत्मियों संपत्ति देहो गेहो इसमें आसक्ति आ गया तो पूर्ण आस भगवान के चरण में मुंह तो कहते हैं हृदय का सवासुक्ति मुझे दे दो तुम जड़ वस्तु नहीं हो असली में तुम्हारा स्वरूप है भगवान की दास मेरा तटस्थ शक्ति हो मेरा भजन छोड़ के तुम्हारा एक दुर्भूति आ गया फिर भी कोई बात नहीं तुम ये सब में आशक्ति छोड़ के मेरा भजन करो मेरा भजन करने से हरि नाम हरी कथा के श्रवण कीर्तन के द्वारा मुझसे प्रीति लौट आएगा कोई बात नहीं है तो इसलिए श्री उक्र महाशय कहते हैं भगवान भजनीय तत्व कौन है भगवन, इसको होगा। ताम को भजने होगा तम अपरम व विद्वान जो विद्वान है वो तो प्रभु तुमको आश्रय करेगा आश्रय करने का सब गुण तुम्हे है कौन कौन गुण है तुम भक्त प्रिया तुम भक्त प्रिय हो कितना प्रिय है भक्त महान भाव सुबह के समय भगवान के चरण सेवा करते हैं रोज तो भगवान के चरण सेवन में वो जल दे देते हैं तुलसी दे देते हैं तो तुलस दलवा त्रे न चुलुके नवा एक गण्डूर्ज दौल देता है कृष्णा ओ नम ए तत्त पाद्यम ए तत्त उसमें भगवान का इतना संतोष होता है और तुलसी भी देता है तो तुलिस दौलवा न एक दौल तुलसी और एक गंडल आप तो देते हैं बहुत तुलसी चरण में आठों तुलसी देते हैं कोई 108 तुलसी देते हैं कोई चार देते हैं जो ऐसा सम्भव देता है देता है तुलसी जल भी बहुत देते हैं पद आशमनियों इत्यादि भगवान बोलते हैं इतना ना हो एक पत्र तुलसी एक गल स्नान बोल के जो देगा उसके पास मैं दिन हो जाऊंगा तुल मात्रे नुलू के नू के नए गो चिंता करते हैं क्या देगा इसके बदले देने का कुछ नहीं है क्यों प्रभु तुम्हारा तुम तो सर्वशक्तिमान है सारा ब्रह्मांड तुम्हारे हैं ये वस्तु को एक ब्रह्मांडों की राजा कर दो बोले प्रभु बोले नारायण ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि उसका वो तो मुझे चाहता है उसका बंधन का चीज क्यों देगा इसलिए तो देने से अगर उसे देने होगा आत्मा को तो आत्मा ही देगा एक गंड जल और एक पत्र तुलसी के बदले में भगवान आत्मा को दे देते हैं भक्त का हो गया विकृत आत्मा हो गया भक्त के पास इसी के इसीलिए उनका नाम भक्तवस्थल है भक्तों के पीछे पीछे जाते हैं श्री उद्धव महाशय से कहा भागवत ने हे उद्धव तुम जानते हो मैं भक्तों के पीछे पीछे क्यों जाते हैं जाते हैं इसलिए मुझे भक्त कहा जाता प्रभु तुम्हारी बात तुम्हें जानते हो खुद्रो जी मैं क्या जाना क्या जानता तब सुनो इसलिए भक्त के पीछे पीछे जाता हूँ अनुप्रज्ञा हुए रीन भी भक्त के पीछे पीछे जाने का यही कारण है भक्त मानते हैं भगवान तो भक्त वो सल है जो इसे गाभी का बछड़ा है वो शुद्ध प्रसूत होता है गाभी वो बछड़ा जिस तरफ जाता है गाफी भी उसी तरफ जाता है इसी प्रकार भक्त जिस तरफ जाता है भगवान ही उसी तरफ तरह जाता है परंतु आदमी जानते नहीं है क्यों जाता का का है जानो भक्त का चरण धुनी का मेला दरकार है और अनुब्रजा भंग अंग्र रेणु भी भक्तों का चलन दुली से पवित्र होगा मैं इसीलिए भक्त के पीछे पीछे जाता हूं प्रभु ऐसा मत बोलो मेरा हृदय विदिन हो जाता है दुख से तुम भक्तों का चलन दुली चाहते हो द है उससे मेरा पवित्रता आएगा औंगु भी भक्तों के चलन धुली से पवित्र होगा मैं इसलिए जाता हूँ ऐसा मा बो, बात बोलना ठीक नहीं दुखदायक है भक्तों के लिए लेकिन उद्धव मेरे लिए सुखदायक है इसी इसी वस्तु की भक्तों जो मेरा सेवा करते हैं निष्काम भाव से कोई तो चाहता नहीं धन संपर्क अर्थ संपद मेरा सेवा करके कुछ चाहते हैं कि भक्तों शुद्ध भक्तों को भी नहीं चाहते क्या चाहता है प्रभु सेवा दाओ सेवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तो सेवा देने से तो हमारी प्राप्ति हो गया मेरे पास लाभ हो गया तो भक्तों को क्या दिया कुछ दे नहीं सका इसलिए मैंने भक्तों के चरण धुली सारा अंगों से लेप के मानता हूं कि हमारा शरीर हल्का हो गया कुछ शोध हो तो शोध तो हो गया उसका वजन का ऐसा कुरुण है भगवान इसलिए बोला बोला भगवान अक्रूर कौपिता समियात तुम भक्त प्रिय हो रीतो गिरो तुम सत्यवा को पाख्याकार क्या दृष्टांत दिया इसका सत्यवा को भगवान लंका में गया रावण इत्यादि सब पशुओं को साथ युद्ध हुआ वहा युद्ध शिविर स्थापन किया रावण के प्राथा विभीषण भगवान के भक्त थे वो युद्ध के पहले आपने पर्ते पर जानकर दादा रावण के पास गया देखो जी देखो दादा तुमने तो उनका स्त्री को अपहरण करके लाया है जो जिसलिए उन्होंने हमारे पूर्व में आ गया तो तुम उनका स्त्री दे दो लुटा दो क्या बात है हमारी शुद्धों का क्या प्रयोजन है रावण ने गुस्सा होके एक बात सुन उसका बूख के ऊपर लाठी मारा तो विश्व ने सोचा ठीक है मैं उन्हीं के पास जाऊंगा रामचंद्र के पास आ गया युद्ध काल जो शिविर रामचंद्र का उसमें दरवान है हनुमान जी बलवान क्योंकि ये सब राक्षस के पूरे तो चलना जानता है बुद्ध बलवान है इसलिए हनुमान को रख दिया तो हनुमान के साथ तो पहले ही प्रीति हो गया हनुमान समझ लिया आज भरी सन वो तो मित्र भगवान का मित्र है और भगवान का दास है तो भी भगवान से जाके बोला थर ठहरिये मैं आज्ञा लेने ले आता हूँ या भगवान रावण का भाई जो है वो आपसे आपसे शरणागति चाहते हैं इसलिए तो राजा खड़ा है क्या करूं तो युद्ध चलता है तो इस समय और है, है। इसलिए भगवान ने युद्धकालीन तक वो सुग्रीव को मंत्री कर दिया क्योंकि सुग्रीव राजा का लड़का है उसका तो राजनीति सब ज्ञान है भगवान पूछते हैं सखा क्या करना है विभीषण जो है लमका रावण का भाई वो मेरे सपन में आ गया तो राजनीति भी है जो सुग्रीव उन्होंने कहा भगवन देखो ये लोग सब छलना है छलना जानता है रास है क्या भाव से आया कुछ समझ नहीं जा गया पहले समझा नहीं जाता है तो हम लोग युद्धो कालीन उनको युद्धबंदी करके राख देगा और आम लोग तो वो जानक माता के लिए आया है हम लोग तो राज्य नहीं जाता अगर पीछे समझा जाए कि विभीषण जो है वो ठीक हमारे मित्र ही है बस उसको राज्य दे के हम लोग चले जाएं झगड़े का क्या बात है भगवान ने कहा सका तुमने ठीक कहा लेकिन हमारी एक प्रतिज्ञा है वो कैसा है जानो सके देव प्रपन्नो जस्तु वासनि तो जाचोते अभयम सर्वदा इति दत्तम जो एक बार आके प्रभु मैं तुम्हारे शरण ले लिया ये बात भूलता है मैं उसे अपना कर लेता हूँ ता पीछे हमारा क्या होगा नहीं होगा ये विचार नहीं है जाओ अनुमान उसे ले आओ अनुमान तो सब जानते हैं तो इसी प्रकार एक बार जो मुंह में बोलेगा हृदय में जो रहे ना रहे भगवान हम तुम्हारे शरण में आ गया तो भगवान अपना लेगा अपना कर लेगा उसे छोड़ेगा नहीं इसलिए जो शरणागति का बात बोला हो कु महाशय ने कुम्या भक्तो प्रयास रीतोगी सूर्य भक्तों का सूर्य है कितना बड़ा सूर्य है भगवान भक्तों का देखिए हम लोग जानते नहीं हिन्दु शास्त्र बोलता है वहाज उन निपाख्या करते हैं कि भगवान प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा रूप में है क्यों है सूती माता ने कहा दास सुपूर्ण समान वृक्ष गृहों में दो पोखी वास करता है एक है जीवात्मा और एक है परमात्मा पब जीवात्मा और देह का जो दो फल है सुख और दुख वो भूगता है खाता है वो परमात्मा बोठ बोठ के देखता है खाता नहीं परम सुज भगवान का ये जीव शक्ति के साथ अनादि काल से ये महाअभिजान है जब तक ना भगवान ने जीव को अपना चरण में भक्ति प्रेम देके और अपना लेगा अपना चरण में स्थान देगा तब तक तो ये अभिजान चलेगा प्रत्येक जीवों के साथ ऐसा अभिजान है शास्त्र का वाणी है महाजन का वर्खा है तो भगवान तो इच्छा करने से उसे अपना लेगा प्रेम देगा भक्ति देगा ऐसा उसके साथ साथ जीव कब भजेगा भजेगा कब साधु समूह होगा इस इससे भगवान इतना देर तक रहते हैं स्वयं रूप से पर ना ऐसा नहीं है भगवान ने विधान कर दिया मेरे भक्त कृपा मेरे गुरु कृपा छोड़ के और जीव किसी प्रकार मेरे प्रति भक्त तो नहीं हो सकता उनका ही विधान है भगवान को जो कृपा वो चिन्ह से जीवों के प्रति आता है उसका जो धारा है एक धारा है भक्तो वैष्णव और एक धारा है गुरु ये दो धारा धारा से साक्षात कृपा आता है वो कृपा को छोड़ के डायरेक्ट सीधा कृपा नहीं करेंगे मुनी मुनिक कृपा के लिए तो उनको दे दिया गुरु और वैष्णवों को हमारे वैष्णव दार्शनिक ने कहा है उसमें एक कृपा है क्या कृपा है बोल देखिए एक माताजी का एक छोटा लड़का वो अस्वस्थ हो गया तो माताजी उसे दवा देता है पत्थों देता है शुश्रूषा करता है और उसके तरफ देखते हैं रात में सूते नहीं दिन में भी खाते नहीं क्या देख रहे हैं वो उस सुस्तका का लक्षण देखते हैं कब तो ये औसत पक्ष के द्वारा हमारे मुखी पूर्वों का पूर्व का ज्ञान लाभ करेगा बेहूस हो गया और माँ माँ बोल के बुलाएगा इसी अपेक्षा से माता वो लड़का के तरफ मुख देखते हैं उसका मुख देखते हैं तो इसी प्रकार भगवान परमात्मा रूप से वो माता के न्याय जीवों के तरफ देखते हैं देख रहे हैं मैं जो बाहर से औस पद तक दे गया गुरु रूप से वैष्णव रूप से और परमात्मा रूप से उसको हृदय में बैचे हैं इसीलिए इतना कुर नाम है श्री भगवान जैसे जीव शक्ति तपस्था तो शक्ति उनके भजन करें इसलिए भगवान का प्रयास कम नहीं है इसलिए बोला सुरीद कृतज्ञात तो तुम कृतज्ञ हो कोई तो बोला हम लोग एक पत्र तुलसी या गुंड जौल से आत्मा दे देते हैं तो प्रभु जब सब भक्तों को आत्मा दे दिया तो उनका क्या उनका आत्मा रहा नहीं बोले नाना ऐसा नहीं है सरपान ददाती सब सब देते हैं तो भी आत्मा रह जाता ऐसा औचित शुक्ति भगवान का है इसलिए श्री शुक्र महाशय ने कहा कि तथा पर भक्त प्रिया सूरी दो कृत सर्वान्दूद कामान जगह भजन भजन आरम्भ होता है तो, हम भजो, तो हम सब दे देते हैं नत्मा नमक उपचयापचय दस्यो सब देने से भी उनका कुछ क्षति नहीं होगा और सब देने हम लोग सब देने से भी उनका कुछ बढ़ेगा भी नहीं ऐसा अचिंत शक्तिमान है भगवान इसलिए श्री शुभदेव महाराज उन्होंने महाराज बुरी के बोला सर सर्वात्मा भगवान ईश्वर सर क्या व्याख्या किया था इति ईश्वर अत्यावश्यकम्भ भगवान के भजन करना हमारा उत्तर आवश्यक है दुनिया में कितना कर्तव्य है दिन जीवन में यहाँ तब्य तीन बार दिया सर्तव्य की बाखा ने लिखा ये तीन, तीन बात बोल के प्रतिज्ञा कर दिया कि अगर तुम भगवान के श्रवण कीर्तन भजन ना करोगे तो प्रत्यवाही होने होगा केवल अपना कर्मफल भोग हो करने होगा ही नहीं भक्त होने का हमारे प्रयोजन इतना है दूसरे प्रकार प्रत्य आएगा इसलिए तब प्रत्यय दिया और महाजन ने बताया आपना इस मनुष्य जीवन में कितना कर्तव्य है दैनंदी कितना होता है कितना जाता है कितना आता है तो सब चुनि में अग्नि में डाल दो सब कर्तव्य को एक महा महाकर्तव्य जो है ईश्वर भजन दैनंदिन ईश्वर भजन चाहिए भगवान तो का नाम करना चाहिए सत्संग में उनका कथा श्रवण कीर्तन करना चाहिए और धाम आदि के प्रति प्रीति चाहिए साधु पर स्नव से प्रीति चाहिए रोज भगवान के सेवा आराधना करना चाहिए एक अर्थ बस सबसे ज्यादा बड़ा है इसलिए बोला सर्वात्मा भगवान ईश्वर हर एक शब्द दिया हो हो रही थी ने टीका किया बंध हारी हमारे बंधन को हरण करेगा हम जो बंधन में पड़े हुए हैं वो बंधन का हरण करने के लिए एकमात्र होरी ही समर्थ है दुनिया में दूसरा कोई नहीं एक बार मुनि समाज ने एक प्रश्न उठा सब मुनियों ने बोला देखो भाई कोई ब्रह्मा को कोई भजन करने बोलता है कोई महादेव को, को भजन करने के लिए बोलता है कोई बा भगवान विष्णु को भजन करने के लिए बोलते हैं तो किसको भजन करना है हम कैसे जाने तो सब मुनियों ने युक्ति करके को कोके निर्णय करने के लिए जी को भार दे दिया दृघु मुनि को और आप जाइए हम आप परीक्षा करिए ब्रह्मा विष्णु महेश सारे तीनों में कौन हमारा भजनिया है क्या किया उन्होंने सुध सत्ता का कुर ले गई और परीक्षा करने के लिए किया तो ब्रह्मा जो है वहां तो सतत कम है इसलिए ब्रह्मा है पिता रेहु का जाके खड़ा है फिर तो बात बोलता है तो पिता कहते हैं पुत्र आया धन्यवाद भी नहीं किया कुछ बात भी बोलता है नहीं कैसा संतान है ब्रह्मा गुस्सा हो गया मारने के लिए दो दौड़ा तो भृगु का परीक्षा शेष हो गया वहां से चला गया महादेव जहाँ गया महादेव बड़ा भाई है भिगु उजाड़ा गया वहादेव ने आलिंगन करने जाता है भृगु को तो भ्रु भु जी बोलते हैं देवादिदेव तुम खड़ा रहो मत छु सर्वदा तुम्हारा पवित्र वेश है इस के तुम खार को लेते, और लगाते तुम्हारा सब भांग गांजा ये सब पान करते हो तुम मुझे स्पर्श करना मत करना महादेव गुस्सा तिसुल गया लेके दौड़ा मारने के लिए वहाँ आदि भी ने पकड़ लिया उनको देखो भाई हैं कोई बात नहीं जो बोला बोला ना बोला छोड़ो चलो भृगुजी क्या परीक्षा से सुन गया भृगुजी चला गया विष्णव जहाँ विष्णु है अनंत शिक्षा में सहन करके हैं वहाँ गया सागर में जाके कोई बात नहीं चीज नहीं कुछ नहीं सहसा उनका वक्म पदाघात किया हटा जिसे प्राघात किया वैसे भगवान विष्णु उठ गया बोला ओ oh, हो oh, प्रभु आप आए हैं आपको मरा तो ऐसा ख्याल नहीं आप इतना कृपा आप मेरे ऊपर में आपका चरण दिया करके तो मेरे बूख में एक चिरकाल रहेगा मृगुपद चिन्ह भगवान का एक लखन तो उन्होंने समझ लिया मुनि समाज में आया लौट के आके बोला देखिए सब मुनियो मैंने ठीक से सब परीक्षा किया विष्णु को भजन करो होरी को भजना चाहिए क्योंकि होरी छोड़ दूसरे कोई संसार बंधन को हरण कर नहीं सकेगा इसलिए होरी शब्द दिया है ये होरी का बाख्या स्वामी पाद ने किया होरी बंध हारी तम हमारे जो संसार बंधन है इसको हरण करेगा होरी भगवान कृष्ण कोई नहीं तीसरे बार द्वितीय पद बोलते हैं सुकमुनि तुष्मा भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हो रि सर्तव्यो की छता वो अगर हमारे ये जो संसार भय है इससे परिश्रम लाभ करने के लिए भगवान की कथा सुननी होगा सबसे जो ये सुना नहीं सुनने होगा ये बोला नहीं भागवत भागवत ने बोला अमृत पान करना भगवान की कथा इतना मधुर है क्वृत श्रवणपुटेशु संत कुनतेषय विदुषिताश्रजंती तरण सोमातिक भागवत बोलते हैं सिन्नती जी भगवत आत्मन सता कथमृत श्रवणपुटेशु सं भगवान की अमृत है श्रवण जो है श्रवण दार ही इसका पीने का पात्र है तो भगवान के कथा हम तो श्रवण पात्र से पीजिए जो भी जो पान करते हैं पुनंती ते विषय विदुषिताश्रम ये कथा कान के दार से हृदय में जाके हृदय में हृदय में जो कामरा वासना महिला है उसको साफ कर देते हैं आर जंती चरण सुर भगवान की चरण कमल नहीं चला जाता दो है साफ करना और गोविंद चरण में भेज देना कथा का इतना प्रभाव है इसलिए भागवत का पहले ही बोला है निगम कल्प तरुण गोरितम फलम सुख मुखात अमृत भागवतम रसमालसिका भूवि भावुका हे रसी हे भावुक बार बार भागवत कथा तो पान करिए निगम कल्प तरु फलं फल साक्षात कल्पतरु का फल है साखा शाखा में शाखा शाखा में पृथ्वी में आके अवती हो के, के रहा है और जो भी बनती है एक बार पान करने से इसीलिए फल है इस, इस, इसका कोई ह्यांश नहीं है उसकी नहीं है बोल बोलकल नहीं है इसको पान करना चाहिए फलम और रसम बोला फल भी है रस भी है खाना नहीं बोला बोल तो खाते हैं ना खाना नहीं बंती अमृत है रोज पान करना चाहिए मृतम पुनंति ते विषिताश्रम विषित आश्रय जो है उसको पवित्र करते हैं भगवान के रूप में चला जाता है और ये जो नाम कीर्तन के लिए बोला वो भी कर्तव्य है ये तो कुल है नाम कीर्तन ही हमारे कुलिजुग का एक एकमात्र धर्म है हमारे श्री जीव साई पाद ने लिखा अगर अन्य भक्ति करते कर्तव्य तब समझो ही नो श्रवण करना है इसके बाद शरण मनन जो कुछ करना है नाम को बात देने नहीं होगा चलेगा नहीं प्रेम नहीं होगा नाम के साथ ही पुण्य होगा सवन कीर्तन शरण मरण जो कुछ भजन है वो नाम के साथ करने होगा क्योंकि नाम और नाम ही अभिनत है सिर्फ स्वाई पाद नाम में लिखा भगवान का दो स्वरूप है एक स्वरूप है भगवान का नाम स्वरूप ए उसको वाचक बाच, स्वरूप बोलता है और एक स्वरूप है साक्षात भगवान उसको बोलता है ये बाचो वाचक दो स्वरूप भगवान का है होते नाम कीर्तन दूसरे अंग का ऐसा नहीं है इसका अवश्य अवश्य करना चाहिए ऐसा बात है भागवत में वो नवजोगिंद्रो ने लिख बोल के रखा है वहां क्या जो गुरु के मुख से हरि नाम मिला जिसे वो साक्षात भगवान को मिल गया क्योंकि नाम भगवान का स्वरूप है वो समझे चाहे ना समझे उसको साक्षात भगवान को ही मिल गया जो गुरु मुख से हरि नाम मिला ऐसा जुगिन्द्रों का बात है ऐसा नाम कीर्तन इसके बाद मारी सुमन महाप्रभु उन्होंने जीव के जीव के लिए वृंदावन रस ले आया वो ब्रजरस में चेतन चेतना सब भक्ति है महाप्रभु और हमारे आचार्य पाद ने वो तो प्रजागोपियों की भक्ति वही हमारा एकमात्र साध तत्व है यही निरूपण किया और हमारे राधा गोविंद जो है गोविंद से भी राधा रानी से प्रीति ज्यादा होना चाहिए क्योंकि महाप्रभु हमारे लिए बता दिया तुम राधा रानी के दासी हो ये शरीर क्या है नर नारी का उसका कोई बात नहीं है यह तो नशर है यह तो गुजर जाएगा इसका परिणाम है एक मुष्टि ससान के भस्म यह तो परिणाम है और क्या है अपना राधा रानी के दासी बोल के चिंतन करो और हमारी भजन वैधि भक्ति नहीं है राग भक्ति है रागानुगा जो सब सुखी मंजूरी है उनकी अनुगत तो होके और भजन करने होगा इसलिए जो इस विषय का राधा कृष्ण का प्रीति का विषय जो जो किताब में लिखा हुआ है वो किताब पढ़ना चाहिए सुनना चाहिए ध्यान करना चाहिए चिंतन करना चाहिए इसलिए रूप साई पद ने लिखा तावादी माधुर्य श्रुते नात्र शास्त्री चोभोत्पति लक्षण ये सब सुनते सुनते हमारे भजन में लोभ आ जाएगा जब लोभ आ जाएगा तब असली से हमारे रागानुगा भक्ति में अधिकार आएगा इसमें लोभी भी एकमात्र काम है तो लोभ पाने का उपाय नहीं है एक है तत्त भावादिमाधुर के श्रुते कृष्ण और राधा उनके साथ सती सचिमंज का जो भाव परिपाठी है लीला में वो सुनना चाहिए पढ़ना चाहिए चिंतन करना चाहिए तब लोभा हमारा कभी इस प्रकार प्रीति हो उसी प्रकार लोभा जाएगा उसी लोभ से हमारी स्वर्णांगों का मुखा साइंस पाद ने दिया और स्वभाव कुछ नहीं है हमारी संप्रदाय में पुष्टकालीन जो राधा माधव और महाप्रभु उनके उनका होकर सातों जो लीला है उस सब लिपिबद्ध करके राखा है उस हमारा सुलभ है तो पढ़ते पढ़ते उसमें प्रति आ जाएगा और उसी चिंतन उस चिंतन में आ जाएगा यह है हमारी भजन श्रीपाद सुख मुनि महाराज पूरी खेत के उपदेश करके सारा विश्वजीवों के लिए अमौल अणमौल एकोदेश दे, दे, दे। यही हमारा भजन है तो जो गुरु वैष्णव का आश्रय लें और भगवान के आश्रय में हम इस भजन में ठीक ठीक निरत हो सके अपना वस्तु को आपने ठीक से जांच लें इस प्रकार चेष्टा हमारा चाहिए वृंदावन आइए भजन परिधाम आइए साधु दर्शन के सातारा साधु महात्मा के कृपा से ये वस्तु आ जाएगा भगवान से प्रार्थना है जो हमारी महाप्रभु के दार में प्रति आ जाए और हम लोग उसी वस्तु अनुश्लम करके धन्य हो जाए आज हमारी कथा यहाँ समाप्त हो गया महाराज की महाराज महाराज महाराज महाराज की, की, की, ठाकुर so, गुरु का बहुत बहुत धन्यवाद हम सब तो किस प्रकार, प्रकार? विधि मार्ग की कथा से हरी से आत्मा से और